प्रथम बल्ली समाप्त हुई दूसरी बल्ली छोटी है द्वितीय बल्ली आरम्भ हो रही अभी हाँ क्या है नहीं द्वितीय बल्ली तो द्वितीय बल्ली मिनट हाँ प्रथम अध्याय की प्रथम तो बल्ली समाप्त हुई है है ना प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली समाप्त हुई है द्वितीय अध्याय की द्वितीय बल्ली देखो हरी ओम पुराद्द्वाजस्वक्रचेत अशोचती विमुक्शा मुच्य से एकद् हरी ओम पुरादश्रतस्य द्वारम पुकादशस अवक्रचेत पुर एकाशद्वाजस्थवचेत अनुष्ठाय न विमुक्ता शोचती विमुक्त चमुच्य लग्य अन्वय अजस्वक्र अजस्व्रचेत एकादश अवक्रचेत अनुष्ठाय न नोचती च विमुक्ता मुच्य अनुक्षाएं न सोचती चा विमुक्ता विमुचती अजस् अवक्र चेत एकादश दरम पूरा अजस् अज का अर्थ होता है जन्म से रहित अज अर्थ है जन्म से रहित जन्म से रहित आत्मा है ना तो यहाँ पर अज शब्द का अर्थ होता है जन्म से रहित पर अज पर सभी विकारों का उपलक्षण है जन्म से रहित मतलब मृत्यु से रहित है वृद्धि से रहित क्षिणता से रहित ऐसे छह भाव विकार होते है ना तो सबका बोधअर्थ है अजस्कार अर्थ है कि जन्म आदि विकारों से रहित वक्र चेतना का अर्थ होता है कुटिल चित्त वाला और यहाँ अवक्र चेतरा है इस अर्थ क्या होगा सरल चित्त वाला सरल चित्त वाला कौन मुमुक्षु अजस्थ का अर्थ है जन्म आदि विकारों से रहित अवक्र चेतता की सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा का मुमुक्षु आत्मा क्यों आज कहा है ना जन्म आदि विकारों रहित कौन है आत्मा जन्मादि विकारों से रही तवक्र का सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा का मुमुक्षु आत्मा, आत्मा के रहने के लिए एकादश द्वारा अर्थ है एकादश द्वार वाला ग्यारह द्वार वाला पूरम का अर्थ है शरीर नामक पुर है जन्मादि विकारों से रही सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा के रहने के लिए एकादश द्वार वाला शरीर नामक पुर है एकादश द्वार देखो आंख के दो छेद हो गए ना ये ये दो गोलक हो गए ना तो ये इसमें क्या है एकादश द्वार है शरीर में तो दो ये क्षेत्र हो गए नाक के दो कान के और दो हो गए ये नाक के कितने हो गए छ हो गए ना और मुख को लेकर के कितना हो जाएगा सात हो जाएगा और नीचे आइये नाभि गुदा मूत्र द्वार कितने हो गए और ये ये है ना ये ब्रह्मरंद तो ग्यारह हो गए तो ये एकादश द्वार वाला ये शरीर नामक पू है जन्मादि विकारों से रही सरल चित्त वाले ममुक्षु आत्मा के रहने के लिए एकादश द्वार वाला शरीर नामक पूर् है अनुष्ठाई ना तो देखना इसी में विद्यमान इसी शरीर में विद्यमान अपनी अंतरात्मा ब्रह्म का इसी शरीर में विद्यमान अपने अंतरात्मा परमात्मा का अनुष्ठाय करके उपासना करके इसी शरीर में विद्यमान अपने अंतरात्मा परमात्मा की उपासना करके ना सोचती शोक नहीं करता है शरीर में विद्यमान परमात्मा की उपासना करके शोक नहीं करता है मतलब शोक मोह की निवृत्ति हो जाती उपासना से इसलिए क्या से और मुक्त होकर मुक्त हो जाता है मुक्त होकर मुक्त होने का क्या मतलब है जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो रागत द्वेष से मुक्त हो जाएगा बार बार होने वाले दुखों से मुक्त हो जाएगा और रागव द्वेश हाँ तो विमुक्ता करते रागव द्वेष से मुक्त होकर और विमुचार प्रारंभ समाप होने पर प्रकृति के बंधन तो तो से मुक्त तो तो हो जाता है पहले तो रागद्व से मुक्त होगा परमात्म साक्षात्कार होगा पर भी प्रकृति के साथ संबंध होगा विमुक्ता कर जाएगा परमात्म साक्षात्कार से रागव द्वेज राघव द्वेश से मुक्त होने पर विमुक्ता कर राघव द्वेश मुक्त होने पर प्रारंभ कर्म के समाप्त होने पर प्रकृति के संबंध से मुक्त हो जाता है पहले राग रागव से मुक्ति जीते जी और बाद में प्रकृति के संबंध से मुक्त हो जाता है प्रतिपाद्य ठीक है इस मन से प्रतिपाद्य न... आत्मा तत्कर्थ ब्रम्ह ब्रम मतलब ब्रह्मात्मा से आत्मा कोई तो आ गया आगे मुक्त हो जाती है तो इस मंत्र ब्रह् इस मंत्र से प्रतिपाद्य परमात्मा ये तदकर्थ मतलब है इस मंत्र आत्म स्वरूप तदकर्थ मतलब नौ द्वारे वहाँ कितने द्वार गए गए तो वहाँ दो छोड़ दिया है ये ब्रह्म का ये ब्रह्म और न भी न ये बहुत सूक्ष्म छिद्रे नोड़ करके गीता में कितने कह दिया नौ कह दिया है अच्छा अभी ये नीचे दिखेंगे व्याख्या में।, में नीचे की ओर आई ये द्वारे पूरे दिन मिलेगा नीचे वही जैसे नगर का स्वामी नगर के द्वार से बाहर जाता है मिलेगा नीचे के संख्यो में जैसे नगर का स्वामी नगर के द्वार से बाहर जाता है नगर के स्थान में शरीर ही है ना हाँ और उसमें कौन रहता है ये आत्मा और उसमें द्वार कितने हैं जैसे नगर का स्वामी नगर के द्वार से बाहर जाता है वैसे ही शरीर रूपपुर का स्वामी जी आत्मा प्रयाण काल में मतलब मृत्यु काल में कर्मानुसार किसी भी द्वार से बाहर निकलकर जो ग्यारह द्वार बताए ना तो मरते समय किसी भी रास्ते से आत्मा निकल जाती है कर्मानुसार किसी भी द्वार से बाहर निकल कर और कर्मानुसार किसी दूसरे लोक में चली जाती है लोक लोक में किसी को नहीं चलो आगे जैसे नगर में दूसरी पंक्ति ऊपर से जैसे नगर में राजा के सहयोगी कर्मचारी रहते हैं रहते हैं ना नगर में राजा के सहयोगी कर्मचारी रहते हैं वैसे ही इस पूर्व में मतलब शरीर वो में आत्मा की सहयोगी इंद्रिया रहती हैं। कर्मचारी के स्थान पर क्या है इंद्रिया इंद्रियों के, के माध्यम से ही सब कुछ करता है वो चाहे वो कोई कर्म करना हो या जानना हो इंद्रियों के माध्यम से होगा और जैसे नगर में उसके रक्षक द्वारपाल होते द्वार किसके रक्षक नगर के वैसे ही शरीर में इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता होते हैं। हर इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता है वो किसके समान है देवता द्वारपाल के समान। कर्मचारी और द्वारपालों के समचित होने पर ही नगर का स्वामी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, है ना कर्मचारी सहयोग करने वाले हों द्वार सही हो तब नगर का स्वामी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा अन्यथा नहीं जैसे कर्मचारी राजा को विविध प्रकार के उपहार अर्पित करते हैं वैसे इंद्रियां आत्मा को विविध विषय अर्पित करती हैं, विविध विषय अर्पित करती हैं। पूर्व पहले गुहा इस प्रकार हृदय में ब्रह्म की स्थिति कही थी और इसके बाद सुक्रस्थ लोके गुहा प्रविष्ट हो प्रकार हृदय में आत्मा के साथ ब्रह्म की स्थिति कही गयी है इसके अंतर अंगुष्ट इस प्रकार भी शरीर में ब्रह्म की विद्यमानता का प्रतिपादन किया गया जाएगा लिखाए ना किया गया होना चाहिए क्योंकि तो तो आ चुका है ना देखो शरीर रूप में आत्मा राजा के समान रहती है और के समान। ब्रह्म की साक्षात्कारात्मा उपासना करके शोक से पार हो जाती है आध्यात्मिक आदिदेविक और आदि भौतिक यात्रि दुख होते हैं और इनका कारण क्या है रागद्वेश ब्रह्म साक्षात्कार से जीवन रहते ही प्रत्यगात्मा मतलब जीवात्मा दुःख और राग से मुक्त हो जाती है और प्रारब्ध कर्म भोग के अवसान काल में अर्थदादि से जाकर प्रकृति के संबंध से भी मुक्त हो जाता है आत्मा इस मंत्र से प्रतिपाद्य पूर्व में बद्धावस्था वाली तथा बाद में मुक्तावस्था वाली आत्मा ब्रह्मात्मा की है।, है इस मंत्र में एक तद वही तद यहाँ से तद विष्णु परम पदम इस प्रकार पूर्व में प्राप्त रूप से वर्णित विष्णु के स्वरूप का ग्रहण होता है तो तत्पद से प्राप्त ब्रह्म को लेंगे तो क्या अर्थ होगा इस मंत्र में प्रतिपादित जो आत्मा है उसका वाचक कौन है ए शब्द आत्मा का बोध कराते हुए अंतरात्मा ब्रह्म का बोधक हो जाएगा एं? तो तत्कर्थ क्या हुआ पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया पूर्व पूर में प्राप्त रूप से कहा गया ब्रह्म मतलब परम पद रूप से कहा गया ब्रह्म ये तदकर्थ है इस मंत्र से प्रतिपाद्य क्या आत्मा तो आत्मा अंतरात्मा ब्र आत्मा अंतरात्मा ही है त्मा ब्रह्म ही है यह संभव होता है किन्तु अंतरात्मा ब्रह्म का प्रतिपादन पहले हो चुका है अतः ब्रह्म का बोधक तद पर तदात्मक अर्थ का बोध कर इस मन से प्रतिपाद आत्मा तत्थ हो जाएगा ब्रह्मत्मक है ब्रह्म आत्मा नियंत्रण ब्रह्मत्मा का इस प्रकार ब्रह्मात्मक का अर्थ होता है ब्रह्म का नियम आधे और शेष बूत शरीर यहाँ यह जानने योग्य की चेतना चेतन शरीर के वाचक शब्द तो ब्रह्म का शक्ति वृत्ति से बोध कराते हैं और ब्रह्म के वाचक शब्द चेतना चेतन का लक्षण से बोध करते हैं क्षेत्रज्ञ है। मतलब क्या होता है जीव जीव को ब्रह्मात्मक जानू है तो मामक मददात्मक है तो शक्ति यहाँ लक्षणा वृत्ति से मामक हो गया मददात्मक है वैसे ही जैसे यहाँ मामक हो गया अमदात्मक वैसे कर्त सु में तत्कर्थ क्या होगा तदात्मक बद और मुक्त सभी आत्माए ब्रह्मत्मा की है इस दृष्टि से लिया ब्रह्म ब्रह्मात्मा को उस ब्रह्म को भी लिया जा सकता है उस कोई लेना है तो अंतरात्मा को यहाँ भी ले रहेत्मक तो तो तो तो ले, ले।, ले, तो तो ले रहे है थे ब्रह्म तो ले जो तो अच्छा लगे पूर्णमा विशिष्ट ओम शांति शांति शांति